245 मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिजन उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव अनन्य युतियो द्वारा वर की प्रशंसा देवी पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों के साथ समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कोतुहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गई हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी पुनि स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई तो वहां आकर मैना ने संपूर्ण देव तावसे सीमित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी उनके एक मुख और तीन नेत्र थे प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे गले में मालती की माला पहने हुए थे सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से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 चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुंकुम के अंग राग से उनके अंग विभोषित हो रहे थे उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था उनके दोनों नेत्र काजल से सुशोभित थे उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ रहे थे अत्यंत तरुण परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे कामनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे उनमें व्याग्रता का अभाव था उनका मुखारबिंद कोटिचंद्रमाओं से भी अधिक आहाददायक था उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहरिणी थी वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरजा के गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी-भूरी प्रशंसा करने लगी उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी सती मैना कामुक प्रसन्नता से खिल उठा वे अपने दामाद की शोभा आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मीना को बड़ा विस्मय हो रहा था वे हर्षो प्रफुल्ल मुखारविंद से युक्त मन ही मन यो कहने लगी पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूं महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है ऐसा सोचकर आश्रय चकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई वहां आई हुई युतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरि भूरि प्रशंसा की वे बोली गिरिजानन श्री शिवा धन्य है धन्य है कुछ कन्याएं कहने लगी दुर्गा तो साक्षात भगवती है कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी धान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे श्रेष्ठ गंधर्व उनके यश का गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भाती-भाती के बाजे बजा रहे थे हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारौचित मंगलाचार किया समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिचयन किया फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासी में चले गए इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर निकलीं वहां देवताओं ने जिनकी पलके कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नता पूर्वक देवी पार्वती को देखा उनकी अंगकांति नील अंजन के समान थी वे मनोहर अंगों से ही विभूषित थे उनका कटाक्ष केवल भगवान श्रीलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित था कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहरिणी जान पड़ती थी उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी कपोलो पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी ललाट में कस्तूरी की वेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे उनकी दंत पंक्ति मणिओत तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी मधु से पूरित अधर और ओष्ठ विंब फल के समान लाल थे दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावार शोभा था उन्होंने एक हाथ में रत्नजड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम -कुम का अंगराग लगा हुआ था पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे लाल लाल तालुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी मां पार्वती देव को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ तनखियों से उन्हें देखा उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे गौरी उनकी आंखों में समा गई थी इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आए भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा श्री विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे